हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के शेष पाठों का वाचन पाठ 23 ख श स मात्रा ए की चित्र देखो चांद, आख, जहाज, धनुष, गांठ, पहचानों और बोलो चांग, चांग, आंग, आंग, थ, थ, श, श, श, Z, z z sh sh, sh r r, r d, t, d, t th th d d, d, d, d d r r h h m चा चा दा दा गा गा, गा आ, आ आ सा सा पढ़ो ठीक उठना लाठी ठेला पीठ मेज जमीन दरवाजा हां मां हंसना गेहूं गांव मुंह उषा धनुष सुषमा ठंडा उषा और संतोष यहां आए थे इन चित्रों के नाम लिखो पाठ 24 आंख मिचानी रविवार का दिन था सलमा और रहीम घर में बैठे थे तभी कमला और मदन उनके घर आए सलमा और कमला की एक सहेली थी उशा वह भी अपने भाई मोहन के साथ वहां आई सभी बैठ कर बातें करने लगे तभी सलमा बोली चलो अब आख मिचौनी खेले सब बोले हाँ हाँ ठीक है आंख मिचौली का खेल होने लगा सलमा कमला उषा रहीम और मोहन छिप गए मदन उनको ढूंढने लगा उसने दरवाजे के पीछे देखा वहां कोई न था उसने खाट के नीचे देखा वहां भी कोई न था मदन बोला अरे तुम सब कहां छिपे हो सब चुप रहे फिर मदन ने पर्दे के पीछे देखा रहीम वहीं छिपा था मदन बोला ढूंढ लिया ढूंढ लिया <laughs> अब रहीम की बारी आई वह दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया सब फिर से छिप गए रहीम उनको ढूंढने लगा इस तरह आंख मिचौली का खेल देर तक चलता रहा पाठ 25 दशहरे का मेला पढ़ो हणो ख त्र ज्ञ क्ष बाण कक्षा मित्र ज्ञान श्री रावण रक्षा चित्र आज्ञा श्रीमान आज दशहरा है कई दिनों से राम लीला हो रही है गाउं में बहुत बड़ा मेला लगा है कमला और मदन मा और पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे हैं मदन का एक मित्र है ज्यान ज्यान मदन की कक्षा में पढ़ता है रक्षा उसकी छोटी बहिन है ज्यान और रक्षा भी मदन के साथ है मेले में पहुचकर पिता जी बोले वह देखो रावन का पुतला रक्षा बोली अरे इतना बड़ा रावन मेले में बहुत भीड थी वहां बहुत सी दुकानें लगी थीं बालक खिलौने खरीद रहे थे रक्षा ने श्री राम का चित्र खरीदा चित्र में श्री राम के हाथ में धनुष बाण था मदन और ज्ञान ने चित्रों वाली किताबें खरीदी कमला ने चाबी से चलने वाली गाड़ी ली मां बोली देखो राम और रावण की लड़ाई हो रही है तभी राम ने रावण के पुतले पर बाण चलाया पुतले में आग लग गई उसमें से पटाखे छूटने लगे रावण गिर पड़ा पिता जी ने मिठाई खरीदी, सबने मिलकर मिठाई खाई, फिर वे खुशी-खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। पाठ चब्बीस वर्ण माला पढ़ो और याद करो a A a, a. E. i i, i, i, u, u, o. u, u E e, a, a, o, o, au au K,,,, K. K. K. G. C. g, g, G, G, hum ja. Ja cha, cha, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ta,, da. Da. Da. Ra. Ra. ta, ta, de, de, de, no, no Ara, Ara no, no. प फ फ ब ब भ भ म म य य र र ल ल व व श श श स स ह ह क्ष ज, ज, फ, फ, फ, पार्ट, सत्ताईस, आओ, बगीचा लगाएं, पढ़ो, क्य, क्या, क्या? क्यारी च बच्चा बच्चे छ अच्छा गुच्छा न इन्हें उन्हें एक दिन बहन जी ने कहा आओ बच्चों आज हम बगीचा लगाएं बच्चे बोले <laughs> हा हा आज हम सब मिलकर बगीचा लगाएंगे बच्चों ने खुरपों से मैदान की घास खोदी मैदान में खूब पानी डाला जमीन गीली हो गई, बच्चों ने फिर खुर्पी से जमीन खोदी, कमला और रक्षा ने एक क्यारी बनाई, सलमा और मनीश ने मिलकर दूसरी क्यारी बनाई, इस तरह जमीन गीली हो गई, कई क्यारियां बन गई बच्चों ने क्यारियों में खाद डाली बहिन जी ने उन्हें कुछ बीज दिये बच्चों ने क्यारियों में बीज बुए फिर क्यारियों में पानी ुश कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर निकल आए अंकुर धीरे-धीरे बड़े होने लगे बच्चों ने और पानी दिया पौधे बड़े हो गए कुछ ही दिनों के बाद पौधों में फूल लगे फूल बहुत सुंदर थे वे कई रंगों के थे लाल पीले नीले और गुलाबी बच्चे बोले <laughs> आहा कितने सुंदर फूल क्यारियां कितनी अच्छी लग रही हैं बहिन जी ने कहा हां ये फूल बहुत सुंदर हैं सभी बच्चे बोले बहिन जी हम इनकी खूब देखभाल करेंगे पाठ 28 चुनमुन चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था चुनमुन बड़ा नटखट था वह रोज अपनी मां के साथ घूमने जाता था अपनी मां के बार-बार मना करने पर भी वह इधर-उधर भाग जाता मां चुनमुन को समझाती तुम अभी बहुत छोटे हो साथ-साथ रहा करो मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी चुन्मुन कुछ समय तक तो मा की बात याद रखता, फिर भूल जाता। एक दिन चुन्मुन अपनी मा और भाई बहिन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिल के पड़े दिखाई दिये। वह मा की बात भूल गया और भाग कर छिलकों के पास पहुँच गया. वह अपनी चोटी सी चोँच से छिलकों में से दाने धोड़ कर खाने लगा. मठर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया. चुन्मुन रोने लगा. वह अपनी मां को ढूंढने लगा पर मां उसे दिखाई न दी घबराकर वह इधर-उधर भागने लगा उधर मुर्गी ने चुन्नुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी चुन्मुन रो रहा था उसने रोते रोते अपना मुह खोल कर दिखाया मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की पर उसकी चोंच छोटी थी वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी मुर्गी का एक मित्र था बगुला मुर्गी भाग कर बगुले के पास गई रोता हुआ चुन्मुन भी पीछे पीछे था मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा उसे दया आ गई उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया चुनमुन मां से बोला अगर गलती हो गई मैं आपका कहना मानूंगा बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा मुर्गी ने जनमुन के आंसू पूछे और उसे गले से लगा लिया <laughs> पाठ 29 दो बकरियां पढ़ो बकरी बकरियां पांव पहुंची इधर उधर मैं मैं कहां वापस टांग चलूं जंगल में एक नाला था नाले के पास दो बकरियां रहती थीं काली और भूरी नाले के किनारे हरी-हरी घास लगी थी दोनों बकरियां रोज वहां घास चरने जाती थीं एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी काली बकरी वहाँ नहीं आई थी वह आज दूसरे किनारे पर घास चर ने चली गई थी भूरी बकरी ने इधर उधर देखा फिर उसने नाले की दूसरी तरफ देखा बकरी ने सोचा मैं उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है हम्म वह घास नरम भी होगी क्यों ना उस किनारे चलूं मैं नाला गहरा था भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी एक जगह नाले पर पेड गिरा पड़ा था, पेड से नाले पर पुल सा बन गया था, बकरी उस पुल पर चल कर नाला पार करने लगी। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची उसे सुनाई दिया मैं मैं बकरी ने सिर ऊपर उठाया अरे वह बकरी तो इधर ही आ रही है भूरी बकरी ने पूछा बहन तुम कहां से आ रही हो काली बकरी ने कहा मैं मैं उस किनारे गई थी अब वापस जा रही हूं भूरी बकरी बोली बहन यह पुल बहुत तंग है इस पुल से तो हम दोनों साथ-साथ नहीं निकल सकती अब क्या करें मैं काली बकरी कुछ सोचने लगी फिर बोली मैं पुल पर बैठ जाती हूं तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ भूरी बकरी झट से बोली नहीं नहीं मैं बैठ जाती हूं तुम पहले निकल जाओ भूरी बकरी पुल पर बैठ गई काली बकरी ने धीरे-धीरे पांव उठाए उसने अपने पांव भूरी बकरी पर रखी फिर वह दूसरी तरफ कूद गई भूरी बकरी उठ खड़ी हुई वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई मैं मैं मैं दोनों बहुत खुश थी